सहनावत सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्षा वह शां शांति, शांे हाँ जी किसी को कुछ पूछना है जी ये ईश्वर ने किया है ईश्वर ने बताया तब तो हमने किया है इन्होंने काल का जो विभाग है ना जैसे एक दिन एक सप्ताह और पक्ष महीना हाँ जी हाँ ईश्वर ने किया ईश्वर ने बताया तब किया है हाजी नहीं सब कुछ ईश्वर का है हमारा तो क्या है ईश्वर ने बताया तब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं अपना स्वयं का का अर्थ यह है कि वो हमारा स्वाभाविक है ठीक है ना और किसी ने बताया चाहे ईश्वर हो चाहे कोई और हो तो नैमित्तिक है तो ये नैमित्तिक है स्वाभाविक से। ईश्वर ने बताए तब हम उसको प्रयोग कर रहे हैं ईश्वर नहीं बताते तो हमको कैसे पता लगेगा इसको एक दिन कहते हैं इसको एक सप्ताह कहते हैं इसको एक माह कहते हैं एक वर्ष कहते हैं ईश्वर ने बताया तभी तो हम उसका प्रयोग कर रहे हैं क्या हाँ जी हाँ जी वो तो है ही हाँ वो तो है ही ईश्वर ने बताया सब कुछ ईश्वर ने बताया सब कुछ का मतलब जो जो उचित है हाँ। जो जो उचित है वो सब कुछ ईश्वर ने बताया सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब सबका आदिमोल परमेश्वर है ऐसा हाजी हाँ बोलिए आप कैसा समझना चाहते हैं नहीं, नहीं, है नहीं।, नहीं अलग अलग नहीं।, नहीं अलग नहीं विद्या से जो जाने जाते हैं चेहरे हाँ जी अव पृष्ठस्या चौंतीस एक सूत्रा शब्द परीक्षा आचार्य संशय उत्थय वा संशय लक्षण वतुर्भसूत्र एक सूत्रा 21वें सूत्र से शब्द परीक्षमाण शब्द की परीक्षा करते हुए आचार्य महर्षिकनाद आचार्य संशय उत्थापय संशय उठाने के लिए पूर्व संशय से स्वरूपम पहले संशय उठाने से पहले संशय के स्वरूप को या उसके लक्षण को विधत्ते प्रस्तुत करते हैं चतुर्भि सूत्र चार सूत्रों के द्वारा बोलिएगा सामान्य प्रत्यक्षात विशेष अप्रत्यक्षात विशेष स्मृतेश्च तो संशयः संशय कैसा होता है संशय के स्वरूप को या उसके लक्षण को बताया जा रहा है सामान्य प्रत्यक्षात समान धर्म प्रत्यक्षात सामान्य प्रत्यक्षात् मतलब है समान धर्म का प्रत्यक्ष होने से सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष होने से यथा स्थानु पुरुषयो आरोह परिहान रूप समान धर्मस्य से उदाहरण से समझा रहे हैं स्थानु और पुरुष इन दोनों के सामान्य जो धर्म है आरोह और परिहाना लंबाई और चौड़ाई इन समान धर्मों का प्रत्यक्ष होने से ये उस स्थिति को कह रहे हैं हमने मनुष्य को भी देखा और किसी ठूंठ को भी देखा पहले दोनों को प्रत्यक्ष किया अब दूसरी बार जब कहीं हम जा रहे हों कुछ अंधेरा है यानी पूरी रात नहीं है न पूरा दिन है कुछ ऐसा धुंधला धुंधला अंधेरा है सायंकाल का मौसम है हम जा रहे हैं और सामने कोई वस्तु दिखाई दी अब उस वस्तु में दोनों के धर्म दिखाई दे रहे हैं हमको पुरुष के भी और ठूंठ के भी यह है सामान्य धर्मों का प्रत्यक्ष विशेष अप्रत्यक्षात तयेकतर स्थानो पर्णशादीक न लिंग प्रत्यक्ष नव उन दोनों में किसी एक का जैसे कि स्थानो ठूठ का पर्णशाखादिकम पर्ण पत्ता शाखा शाखाए डालियां वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, विशेष दर में ये अथवा पुरुषस्य से पुरुष का शिरा सिर अस्तादिकम हाथ पांव भेदकम लिंगम जो भेद करने वाला विशेष लिंग प्रत्यक्षम ना बहुती प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है मतलब ठूंठ को भेद करके बता दे वो या पुरुष को भेद करके बताए वो मतलब ये तो जो दिख रहा है तो पत्ता पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं शाखाएं दिखाई दे रहे हैं वो भेद कर देते हैं पुरुष को हटा देते हैं पुरुष जान को वहां से हटा देंगे अथवा सिर दिखाई दे हाथ पाँव दिखाई दे तो वो भेदक लिंग है यानी ठूंठ को हटा देंगे वहां से तो भेदक जो विशेष धर्म है वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अतः इसलिए फिर कहा विशेष स्मृतिश्च विशेष भेदक धर्म से मनसी पुनः पुनः जिज्ञास स्मरणाथ जो विशेष भेदक धर्म है ठूठ का और पुरुष का मनसी पुनः पुनः जिज्ञासत मन में बार बार उसकी स्मृति आ रही है पुरुष का जो विशेष धर्म है या ठूंठ का जो विशेष धर्म है वो बार बार मन में याद आ रहा है जो पहले देख रखा है उससे संशयो भवती संशय होता है आखिर ये पुरुष है या ठूठ है ठूंठ का भी विशेष धर्म याद आ रहा है मन में और पुरुष का भी विशेष धर्म मन में याद आ रहा है और सामने वाली वस्तु में उस हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं ये आखिर पुरुष है, है या ठूठ इसलिए व्यक्ति को संशय होता है क्या है सामने वाली वस्तु पकड़ में आ रहे सूत्रार्थ पुरोवर्ती यानी सामने वाली वस्तु के समान धर्म प्रत्यक्ष होने से सामने वाली वस्तु के समान धर्मों के प्रत्यक्ष से सामने वाली वस्तु के समान धर्मों के प्रत्यक्ष होने से धर्म या धर्मों के विशेष धर्मों के अप्रत्यक्ष होने से और और पहले प्रत्यक्ष किए हुए पहले प्रत्यक्ष किए हुए विशेष धर्मों की स्मृति से पहले प्रत्यक्ष किए हुए विशेष धर्मों की स्मृति से संशय उत्पन्न होता है हाँ जी सामान्य प्रत्यक्ष विशेष हम्म सामान्य का प्रत्यक्ष हो रहा है सामान्य धर्म का विशेष धर्म का, का, का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है क्या अब ये प्रत्यक्ष हो रहा है विशेष का आवश्यक नहीं है न विशेष धर्म भी होते हैं सामान्य धर्म भी होते हैं हाँ तो जी सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो रहा विशेष धर्म का नहीं ये अर्थात से आप अर्थापत्ति से निकाल रहे हैं ना सामान्य धर्मों का प्रत्यक्ष होने से हा? और विशेष धर्म का प्रत्यक्ष ना होने से ठीक है अर्थापत्ति से भी निकाल सकते हैं आप इसमें कोई बात नहीं है लेकिन स्पष्टीकरण हाँ जी धर्मों का नहीं, नहीं वो तो है उस बात को वो भी स्वीकार करेंगे प्रश्न ये कहा जा रहा है सामान्य धर्मों के प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक है ना विशेष धर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इस बात को बताया जा रहा है रहे पर अगर।, अगर विशेष धर्म अप्रत्यक्ष नहीं कहेंगे ना तो सामान्य धर्म के प्रत्यक्ष होने से केवल इतने मात्र से वो बात पूरी नहीं होती है नहीं तो विशेष विशेष कह दिया तो ऐसे ही कहना है। नहीं वो निकल सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं। निकल सकता है पर वहाँ विशेष धर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसको कैसे बताएंगे उसको बताने के लिए कोई शब्द तो होना चाहिए वहाँ पर यानी आप किसी सामान्य सामान्य बात को समझ रहे हैं ठीक है ना सामान्य बात को समझ रहे हैं वहां ये नहीं कहा जा रहा विशेष को नहीं समझ रहे नहीं बोला जा रहा है तब केवल वहां सामान्य बात को समझने समझ रहा है व्यक्ति तो वहां विशेष को नहीं समझ रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते जब तक आप नहीं कहेंगे वहां पर ये विवक्षा विवक्षा अगर ये नहीं है तब आप नहीं पकड़ पाएंगे सामान्य सामान्य विशेष विशेष विशेष प्रत्यक्ष नहीं अनुवाद नहीं है अनुवाद नहीं।, नहीं है वहाँ ये बताना सामान्य नहीं बोला है उन्होंने सीधा अंत में जाकर बात है नहीं वो तो है विशेष वहां तो नहीं कहा मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं वहां पर वहां के हिसाब से बोला यहां पर यहां के हिसाब से बोला जा रहा है विवक्षा के आदि नहीं है अरे वक्ता जब ये कहता है सामान्य ठीक है ना सामान्य बोल करके वो रुक जाए तो उसकी विवक्षा विशेष की ओर अगर नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है और वहां व्याख्या करके समझाए वहां पर यहाँ पर फिर व्याख्या करके समझाना पड़ेगा इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण किया है विशेष अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाद स्पष्टीकरण बोल दिया तो उसे अन्यों का पता लग जाता ठीक है लग जाता तो भी ये कहा जाता है स्पष्टीकरणार्थम स्पष्टीकरण के लिए उस वचन वच्च, को भी बोला जाता है उसका आप निषेध नहीं कर सकते कि स्पष्टीकरण नहीं कर सकते ऐसा तो आप तो नहीं कह सकते वो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कहीं स्पष्टीकरण करना चाहता है कहीं नहीं करना चाहता है तो यहां यह, यह विशेष अप्रत्यक्ष स्पष्टीकरण है वक्ता का ठीक है और विशेष स्मृतिश्चय ये भी स्पष्टीकरण है ये भी स्पष्टीकरण ही तो आ रहा है हाँ तो ठीक है ये सब स्पष्टीकरण है सब स्पष्टीकरण है नहीं तो प्राय नहीं देखा जाता आप कहा भी प्राय देखा है अपने सूत्रों को सारे सूत्रों को नहीं देखा है ना अभी देखे है अब तक तो ठीक तो है अभी बहुत सारे सूत्र हैं आपको देखने वाले हैं अभी इतने सारे ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों को देखना तब आपको पता लग जाएगा ऐसा नहीं है सूत्रकार कह रहा है तो स्पष्टीकरण कहना चाहिए ऊपर नहीं बैठो तो नीचे नहीं बैठना ये नीचे बैठो ये सिद्ध होता है फिर भी स्वामी दयान कहते ऊपर ना बैठो नीचे बैठो वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं उस स्पष्टीकरण के लिए कई बार वक्ता कह सकता है मतलब वक्ता की स्वतंत्रता को कोई भी छीन नहीं सकता है ना मतलब वक्ता को ऐसा ही बोलना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है वक्ता की अपनी मर्जी है कैसे भी प्रस्तुत कर सकता पर वक्ता के अभिप्राय के अनुसार ही हमको लेना है अपने अनुसार नहीं लेना होता है ठीक है हाँ जी चले सूत्रार्थ हो गए अब इसी के भेद किए जा रहे हैं तद भेद आच्छा इसी संशय के भेद को स्पष्ट किया जा रहा है अगले सूत्रों से बोलिएगा दृष्टम च दृष्टवत इसमें दृष्टवत इस शब्द को लेकर के एक बात कही जा रही है दृष्टवत शब्द तुल्यर्थक व प्रत्यंत दृष्टवत में जो वत अंत में जुड़ा है ये प्रत्यय कहलाता है वत तो ये इस प्रत्यय को लेकर कह रहे हैं दृष्टव शब्द दृष्टवत ये जो शब्द है इसमें जो वत प्रत्यय है वो तुल्य अर्थ को बताने के लिए है वत जो जुड़ा है वो तुल्य अर्थ को बताता है यदवा अथवा मधु ये मधुबंत भी होता है व्याकरण की दृष्टि से बताया जा रहा है तुल्य अर्थ को बताने के लिए वत आया है अथवा यह समझ सकते हैं मथुप को बताने के लिए यानी मथुप अर्थ को बताने के लिए आया है दोनों ही हो सकते हैं उभय था व्याख्या तुम युक्त दोनों प्रकार से व्याख्या इसकी कर सकते हैं पुरोवर्ति वस्तुनि, दृष्टम उपलब्धम लिंगम ऊर्धत्व दृष्टवत पुरवर्तनी वस्तु ने सामने वाली जो वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं वह है पुरोवर्ती वस्तु उस वस्तु में दृष्टम उपलब्धम उसमें दृष्टम देखा है उपलब्धम यानी उपलब्ध किया है लिंगम लिंग को सामने वाली वस्तु में एक लिंग को हमने उपलब्ध किया या देखा क्या लिंग है ऊर्धत्वम ऊंचाई को लंबाई को उसको कहेंगे दृष्टवत दृष्टवत अब इस दृष्टिवत को समझा रहे हैं दृष्टयो पूर्व दृष्टयो, वो देखे हुए हैं पूर्व के समान तुल्य अर्थ को बताया जा रहा है दृष्टयो देखे हुए हैं पूर्व दृष्टयो उसी को कोला है पूर्व दृष्टियो पहले देखे हुए प्रत्यक्षी कृतयो हो पहले हमने प्रत्यक्ष किया है किस किस को स्थानुपुरुष यो ठूट और पुरुष तो स्थानुपुरुष यो इवा अस्थि ठूंट और पुरुष के तुल्य समान है संशय है। इसलिए संशय होता है ये जो अर्थ किया है यह तुल्य अर्थ को बताने के लिए किया है यदवा अथवा अब मधु अर्थ को बताया जा रहा है यदि पुरोवर्ती दृष्टम सामने वाली जो वस्तु है उस वस्तु को दृष्टम देखा है स्थानुपुरुष विधम वस्तु स्थानुपुरुषविधम यानी ठूंठ और पुरुष वाला ठूंठ और पुरुष वाला है यह है दृष्टवत का अर्थ कलु आरोह परिहाण दृष्टलिंग युक्तम परिनाह परिनाह ठीक है परिनाह चौड़ाई जिसको कहते हैं परिनाह का मतलब है चौड़ाई आरोह का मतलब लंबाई और परिनाह मतलब है लंबाई लंबाई को कहते हैं दृष्टलिंग युक्तम अस्थित देखे हुए देखा हुआ जैसा है या यू कहें देखा हुआ है संशय। इसलिए संशय होता है यानी एक है देख देखा हुआ यह देखे हुए के समान पहले वाले में तुल्य अर्थ को बताया यहां और मतु अर्थ को यानी एक है उसके तुल्य और एक है वाला जैसे किस कहेंगे माता वाला मातृमान कहेंगे ना तो माता वाला, पितृमान पिता वाला आचार्यवान आचार्यवाला ये मतुवर्त का ये अर्थ निकलता है तो संशय होता है इति तु उभयत्र समान धर्म दर्शनात, इन दोनों में एक जैसा धर्म देखा जाने से यद वा एक, एक धर्म दर्शनात संशया एक एक धर्म को देखा जाने से यानी टूट का भी समान धर्म देखा और पुरुष का भी समान धर्म देखा इसलिए संशय संशय उत्पन्न होता है अनेक अधिकरण विषय का संशय संशय जो होता है ये अनेक अधिकरण वाला होता है अर्थात संशय एक ही अधिकरण में नहीं होता है अनेक अधिकरण वाला होता है यानी वो जो संशय है वो दोनों पदार्थों को कम से कम वो छूएगा ये और या ये ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है संशय का जो आधार है दो पदार्थ होंगे कम से कम दो से अनेक कितने भी हो जाए कम से कम दो पदार्थ होंगे इसलिए कह रहे हैं अनेक अधिकरण विषय का संशय का आधार जो है वो अनेक है एक नहीं है एक से अधिक है यानी दो है पकड़ में आ रहा है तो संशय जो है अनेक अधिकरण वाला होता है एकाधिकरण वाला नहीं होता है हाँ जी हम्म क्या अंतिम पंक्ति उभयत्र उभयत्र समान धर्म दर्शनात उभयत्र दोनों में समान धर्मों को देखने से दोनों दोनों पदार्थों के समान धर्म देखने से अथवा ऐसा भी कहेंगे ये एक एक धर्म दर्शनाथ हाँ एक धर्म दर्शनाथ येदवा एक धर्म दर्शनाथ एक धर्म दर्शनाथ का मतलब समान धर्म दर्शनाथ यानी एक विशेष धर्म है और एक आ, समान धर्म है तो उनमें से एक धर्म देखा हमने यानी समान धर्म को देखा ऐसा ठीक है संशय है कि समान धर्म कौन एक, एक ही से में नहीं नहीं ये नहीं कह रहे संशय जो रहता है वो अनेक अधिकरण में रहता है एकाधिकरण में नहीं रहता है संशय आपको जो हो रहा है ना वो जो संशय ठूठ के बारे में भी हो रहा है और पुरुष के बारे में भी हो रहा है यानी वो आपका संशय ठूठ के लिए भी जा रहा है और पुरुष में भी जा रहा है आप जो संशय कर रहे हो ये पुरुष है या ठूठ है तो आपका ज्ञान दोनों ओर विभक्त हो रहा है दो पदार्थों की ओर जा रहा है यानी दो पदार्थों के संदर्भ में है ऐसा है एक ही पदार्थ में नहीं होता है संशय पकड़ में आ रहा है एक ही पदार्थ में संशय नहीं होता है दो पदार्थ हो तब संशय होगा ये है अथवा वो है है या नहीं तभी संशय होगा वास्तव में ईश्वर है या नहीं है भी जा रहा है और नहीं भी जा रहा है तब संशय होगा चलें सूत्रार्थ पुरोवर्ती वस्तु को जो देखा सामने वाली वस्तु को जो देखा उसको देखकर पूर्व देखे हुए के समान पूर्व देखे हुए के समान पुरुष है अथवा ठूंठ है पुरुष है अथवा ठूंठ है ऐसा सन, संशय उत्पन्न होता है वहाँ तो जैसे बोलते हैं कि ये होते हुए दिख रहा था नहीं होते हुए दिख रहा है यदि होते हुए दिख रहा है तो वहाँ पे एक द्रव्य माना जा रहा है उसके आधार पर हो रहा है अब जो नहीं होते हुए कहा जा रहा है नहीं होते हुए दिख रहा है उसका वो द्रव्य तो आधार नहीं है वहाँ तो कोई द्रव्य नहीं ये होते हुए दिख रहा है की नहीं होते हुए दिख रहा है या तो दो चीजें हैं दो द्रव्य के अनेक आधार है लेकिन वहाँ पे एक ही आधार है जो दूसरा कोई तो द्रव्य है अर्थात उसका अभाव है नहीं जहां उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था जो देखी गई ना संशय तो उपलब्ध होता हुआ दिख रहा है या ना उपलब्ध होता हुआ दिख रहा है तो ना उपलब्ध होता हुआ जो दिख रहा है ना वहां पर भी ना होता हुआ जो है मान करके दिख रहा है उसके आधार पर संशय है वहां पर भी दो दो जगह रहने वाला है नहीं समझ में मतलब होता हुआ दिख रहा है यानी सत्तात्मक पदार्थ का के अंदर संशय रह रहा है ठीक है ना? मतलब है इसलिए दिख रहा है अथवा नहीं है फिर भी दिख रहा है है मान करके, वो भी तो वस्तु है हाँ नहीं है फिर भी दिख रहा है यानी ना होता हुआ भी दिख रहा है इधर उधर मत जाओ इनको पहले समझने दो उदाहरण मध्य वो जो समझना चाहते हैं ना वो उनका प्रश्न आपने समझा वो क्या कहना चाहते हैं क्या समझा नहीं उनका प्रश्न समझा क्या आपने वो क्या कहना चाहते हैं ये नहीं पूछ रहे हो ये नहीं पूछ रहे हो वो ये ये कहना चाहते हैं संशय जो है एक ही अधिकरण में तो है इसका दूसरा अधिकरण कौन सा है संशय एक अधिकरण में रहता है या अनेक अधिकरण में रहता है अनेक अधिकरण तो उनका प्रश्न है जहा उप, उपलब्धि यानी वस्तु के होते हुए भी दिख रहा है या ना होते हुए दिख रहा है तो, तो वस्तु तो एक ही है ये पूछना चाह रहे तो मैं कहना चाह रहा हूं उनको वस्तु में एक नहीं है, दो है हाँ जी न होते भी उसको वस्तु के रूप में माना जा रहा है ना फिर भी वो वस्तु के आश्रित ही रह रहे है ना एक होता हुआ वस्तु एक न होता हुआ वस्तु दो प्रकार की वस्तु हो गए यहाँ पर संशय तो अनेक अधिकारण में रहेगा एक अधिकरण में नहीं रह सकता पकड़ में आ रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बाकी भी आ जाएगा क्या हाँ बातचीत बातचीत नहीं हाँ आज आप क्या कह रहे हाँ दिखाइए उनको हाँ दिख रहा है आ, जल के जैसा जैसा, जैसा तो भी है, आ, तो है आ, तो जो भी दिख रहा है ठीक बात है वो और जो जल जो दोनों की जो समान धर्म जो हमें दिख रहे हैं हाँ। तो इस कारण से पता लगा कि ये दोनों दोनों दो तो जल जली जली ही तो मार तो रहे है ना जल उसको नहीं जेली ही एक ही चीज है कभी हमने अभी जो सामने एक ही चीज है ये तो अब आपको पता है की एक चीज जब आपको पता है जो और कि कि पुरुष का पहले से पता है दोनों भिन्न-भिन्न हैं। दोनों में जा रहा है बिल्कुल। आपका जो संशय है संशय का जो आधार है वो दोनों में जा रहा है तो वहां पर भी तो दोनों में जा रहा है ना सामने तो एक ही हमें कोई आपत्ति नहीं ठूट भी तो सामने एक ही दिख रहा है वस्तु तो एक ही दिख रहा है लेकिन आपने जो पहले देखा हुआ है वो वो दोनों की स्मृति आ रही है आपके मन में कि सामने नहीं भी होता है हा? जो भी है वास्तव में वह सामने वस्तु वह ना होते भी दिखता है मतलब ना नहीं है वहाँ एक वस्तु है नहीं है उसके साथ में भी जा रहा है और जहाँ वस्तु है है है उसके साथ में भी जा जा रहा लगा रहे हैं संशय तो नहीं नहीं संशय है तो कोई बात ही नहीं है जल है जाते हैं जल नहीं है पहले इधर उधर मच जाओ पहले बात को समझो आप क्या पूछने संशय जब होता है उसकी बात कर रहे हैं ये संशय नहीं हो रहा है हम जल कर के चले गए वहां ठीक है ना बाद में पता लगा यहां पर जल नहीं है तो वह संशय थोड़ा हुआ हमको वहां तो अनिश्चयात्मक ज्ञान मतलब है मतलब वहा पहले तो हमने जल वहा अनिश्चयात्मक भी है हमारा तो अविद्या है वहां पर हाँ व्यविचारी ज्ञान वहां पर मतलब हमने वहां जल मान करके गए अरे यहां तो जल तो है ही नहीं मैं तो जल माना था वो तो अविद्या है वहां संशय ही नहीं है लेकिन जब संशय होगा जहां भी वहां दो उभय कोटि ज्ञानम उभय संशय जो है ना महर्षि वेदव्यास व्यास स्पष्ट शब्दों में लिखा उभय कोटि स्प्रिक ज्ञानम यानी दो विषयों को स्पर्श करता है तो है है है है तो तो तो तो ये वाला उसको तो होता कि कि हम जल या वो जी उस समय दो तो अधिकरण हाँ, अधि, जब भी संशय होगा वो दो अधिकरण ही होंगे जहाँ भी संशय हो इसलिए तो कह रहे हैं अनेक अधिकरण संशय हाँ। ये तो स्मृति में दो जहाँ होता है इसलिए संशय होता है एक बात बता ना। हम ये थोड़ा कह रहे हैं वहां सामने दो हैं हम कही नहीं रहे जो हम नहीं कह रहे हैं उसकी आप बात क्यों करते हैं हम ये नहीं कह रहे वहाँ दो पदार्थ इसलिए संशय हो रहा है वहाँ तो सामने जब भी होगा वो एक ही रहेगा उस एक को देख करके हमको ये संशय होता है कि जो हमने पहले देखा जल को वो एक अलग वस्तु है और जहाँ नहीं देखा वहां एक अलग वस्तु है तो दोनों को छूरा है ये जो ज्ञान सामने हो रहा है ठीक है ना उबे कोटी स्प्रिक ज्ञान ऐसा है दोनों अधिकारण में ही रहता है इस ठीक है हाँ जी हाँ वो एक अलग बात है अनेक का मतलब है दो एक से अधिक वो दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है बहुत भी हो सकता है तीन चार पांच आप कितने ही बना लो हमें कोई आपत्ति नहीं एक से ज्यादा होगा तो वो मिनिमम हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो तो जीपलब्धि नहीं नहीं होते हुए भी दिख रहा है नही नहीं होते हुए तो नहीं होते हुए जो दिख रहा है क्या दिख रहा है वही कह रहा हूँ नहीं होते हुए क्या दिख रहा है नहीं नहीं आप बोल रहे हो नहीं होते हुए दिख रहा है तो क्या दिख रहा है नहीं होते हुए होते हुए नहीं दिख रहा है अच्छा नहीं होते हुए नहीं दिख रहा है हाँ ठीक है नहीं होते हुए नहीं दिख रहा है मतलब वहाँ नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है हाँ जी ठीक है नहीं ये नहीं, नहीं, नहीं तो वहाँ नहीं, नहीं, hmm. तो नहीं? नहीं है नहीं दिख रही तो सा दूसरा कोई तो है उसके नहीं आधार नहीं है देखिए ये जो संशय जो होगा संशय तो हमारे बुद्धि में ही रहेगा ठीक है ना संशय जहाँ भी रहे होगा वो हमारी बुद्धि में ही होगा लेकिन वो दो विषयों के बारे में संशय हो रहा है तो वो विषय जो है वस्तु द्रव्य भी हो सकते हैं वो विषय जो है गुण भी हो सकते हैं वो विषय ज्ञान भी हो सकते हैं वो विषय कोई कुछ भी हो सकते हैं द्रव्य गुण कर्म और कुछ भी हो सकता है हाँ बोलिए हाँ जी, में। जी संशय अब हो रहा है देखी हुई है जो आ, यू आधार पर भी है, और गड़ी हुई भी है। उसी पर जो नीचे है बोलने दीजिए ये आप क्या कहना चाहते हैं पहले ना? इनकी बात समझ लो फिर पता लग जाए प्रश्न जो अंदर घड़ी हुई है ना उस चीज को देखते हुए प्रश्न नहीं हो रहा है ये वाक्य जैसे क्या कहा विषय या कहा संशय ये, ये कहा ना कि कहा तो मैं इस विषय पर कुछ चाह रहा हूँ नहीं होते हुए जो नहीं दिख रहा है वो तो कोई आधार ही नहीं है यानी आप ये कहना बोल रहे की नहीं है वो नहीं दिख रहा है अच्छा कहा संशय में नहीं है इधर उधर मत जाइए इनको बोलने दीजिएगा इनको आ, इनको भ्रांति फायदा एक मिनट सुनिए पहले आप ये बताइए कि आ, एक व्यक्ति को बोलने दीजिएगा तभी उनको समझ में आएगा वहां जो उदाहरण दिया है कि कील होते भी नहीं दिखता है क्योंकि छुपा हुआ है दीवारी के अंदर अंदर गया हुआ है वो दिख नहीं रहा लेकिन है उसके अंदर ये सुनो पहले सुनो हा? और एक जगह वास्तव में नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है एक दीवार में वहां कील ही नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है सुनो सुनो पहले मेरे को बोल दीजिए बोलने दीजिएगा एक जगह दीवार है वहाँ कील कुछ नहीं है ठीक है ना है हाँ ही नहीं है वहाँ पर और एक जगह दीवार है वहाँ कील है लेकिन वो दिख नहीं रहा है यहाँ भी नहीं दिख रहा वहां भी नहीं दिख वहाँ ना होते हुए भी नहीं दिख रहा है यहाँ होते हुए भी नहीं दिख रहा, रहा है यही तो आप कहना चाहते है पहले इनको आप यही कहना चाह रहे हैं अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए इधर इनके उदाहरण जैसे की खा पुष्प इसी प्रकार यहाँ पर यह वस्तु दिख नहीं दी या फिर दिख रही है या नहीं दिख रही सुनिए आप तो जो बोल रहे है ना आपका उदाहरण गलत है आप में उदाहरण में अपने वाक्य वाक्य कह रहा हूं कि ये इस तरह से कटा नहीं। ऐसा नहीं कटा सकते ना जो नहीं। कील है। भाई आपके वाक्य को कैसे मानेंगे क्योंकि यहाँ पर उदाहरण जो दिया है ना उसी उदाहरण को दीजिएगा ना कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ दीवार में कील है लेकिन दिख नहीं रहा है ओ, ओते हुए भी नहीं दिख रहा है और वहाँ पर जो दीवार है वहाँ पर कील नहीं इसलिए नहीं दिख रहा है ठीक है है, वो ऐसे है कि आ, मतलब कील तो दोनों ही परिस्थिति में है ऊपर लेकिन वो नहीं। ऐसा नहीं तो हाँ है बोलिए तो, कील तो दोनों परिस्थिति में ऊपर है पर संशय इसमें ये है कि ये वाली कील का मतलब क्या अंदर घुटी हुई है या ये भारी है जैसे फूट है जैसे वो जिस पर गाय बंदी रहती है तो वो उसके नीचे चुका रहता है काफी अंदर रहता है उसका तो एक परिस्थिति तो एक परिस्थिति तो ये है की होते हुए भी वो नहीं दिख रहा है अंदर वाला भाग दूसरी परिस्थिति ये है कि जिसमें नहीं होते हुए भी दिख रहा है नहीं होते हुए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मतलब उसमें अंदर घुसा हुआ नहीं है लेकिन बस ऊपर ही टिका हुआ है तो ये वाली परिस्थिति है तो भी वहाँ पर भी दोनों द्रव्य है ना तो मैं बताना चाह रहा है अच्छा आप एक बताइए आप अपना उदाहरण दिए तब मैं बताऊंगा जैसे कील है। हाँ जो अंदर गई की मतलब कील तो दीवार के अंदर है ठीक है ना पूरा अंदर है या कुछ भी है। अच्छा कुछ कुछ बाहर है और कुछ अंदर है अब यहाँ पर कील होते हुए भी नहीं दिख रहा है ये आप कहना चाह रहे हैं अब दूसरा उदाहरण क्या है दूसरा उदाहरण नहीं।, उसी, उसी नहीं।, नहीं ऐसा नहीं होगा जी? उस उसी में नहीं, नहीं उदाहरण हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है हाँ नहीं होते हुए नहीं दिख रही है तो वो द्रव्य तो आपके मन में आया है ना द्रव्य तो आया ना जो तो नहीं नहीं होते हुए नहीं, नहीं, नहीं दिख रही तो हाँ है हाँ दो परिस्थितिया एक तो ये अंदर है अथवा मतलब अंदर होते हुए ये नहीं दिख रही है अथवा अंदर नहीं होते हुए नहीं दिख रही है अथवा नहीं यही यही होता मतलब नहीं होते हुए नहीं, नहीं होता ये हाँ। इस वाले के इस नहीं होते हुए नहीं दिख रही है हुए नहीं दिख रही है तो ये दो अलग अलग, अलग हो ना। एक में तो ये वाला पदार्थ अलग दो उदाहरण देखिए पहले इस बात को आपको समझना है एक एक कील यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको ठीक है ना तो अब वहाँ पर उसी में देखिएगा आप यहाँ पर ये कील जो दिख रहा है तो इसके अंदर कुछ भाग अंदर है अंदर है लेकिन दिख नहीं रहा है एक तो ये है ये ये इस हो गया होते हुए नहीं, नहीं दिख रहा है अथवा वास्तव में अंदर है ही नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है अब इस पक्ष में क्या उस पक्ष में क्या आधार उस पक्ष में क्या आधार जी. इस पक्ष में क्योंकि यहाँ पर एक ही एक जो हमने देखा है ना यहाँ पर यहाँ तो वो एक ही है आप जो कहना चाह रहे हम भी मानेंगे वो एक ही है लेकिन इस एक को देख करके पहले के दो दिखते हैं पहले के मन में एक को देख करके कोई संशय नहीं होता है बोलना होता। आप जो बोलना चाह रहे हो का संशय कभी उत्पन्न नहीं हो सकता बताता हाँ, हाँ। स्थानों और पुरुष था तो वहां था तो कि मेरा जो हो रहा ये हूँ कि खेल आदि अंदर अब यहाँ ये यह हो रहा है वो मुझे नहीं दिख रही नहीं। नहीं। एक पक्ष में यहाँ तो द्रव्यूसरा उ नहीं होते हुए नहीं दिख रहा है कुछ आधार आपको जब ऐसी स्थिति पहले कहीं देखा है आपने बिल्कुल नहीं तो संशय ही नहीं हो सकता आप जो आप मैं वही तो कहना चाह रहा हूं आप जो कहना चाह रहे हैं पहले कुछ नहीं हुआ आपको पहली बार देख रहे हैं यहाँ पर वहां संशय नहीं होगा संशय क्यों होगा पहली बार देख रहे तो जो देख रहे वही दिखेगा आपको संशय तब होता है जब आप पहले अंदर गया हुआ है कील फिर भी नहीं दिख रहा है उस स्थिति को भी देखा आपने प्रत्यक्ष किया और कहीं ऐसे जगह आपने देखा अंदर है ही नहीं ऊपर ऊपर है अंदर तो है ही नहीं है ऊपर ही है उस स्थिति को भी देखा उसको उसको भी प्रत्यक्ष किया इसको भी प्रत्यक्ष किया दूसरी बार जब तीसरी बार जब आप किसी कील को देखते हैं तब आपको संशय होगा कि यहाँ दिख रहा है अंदर होते हुए भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल तो अंदर नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है तब संशय होगा इसलिए हमेशा संशय का आधार दो होंगे बिना दो के संशय कभी नहीं हो सकता आपको पहली बार थोड़ा संशय आपको पता ही नहीं है हाँ जी हाँ ला जी होगा तो तो आप कैसे भी ले लो क्योंकि आपको संशय तब होगा जब पहले आपने दोनों स्थितियों को समझाना उसके बाद ही संशय होगा ठीक है ना अच्छा इसको आप और कितने ही समझ लेना आपको यही आएगा हाँ प्रश्न तो अच्छा है परंतु वो उस स्थिति को नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि पहले देखा ही नहीं है तो संशय कैसे होगा आपको संशय तो तब होता है जब आपने पहले देखा है देखा लेकिन किसी दूसरे को आपने देख रखा है हाँ किसी किसी दूसरे को अब संशय क्यों होगा आपको आप तो पहली बार देख रहे हैं उसको क्यों संशय होगा किस आधार पर संशय कर रहे हैं जिसको आपने पहले देख रखा है ना उसके आधार पर आपको संशय हो रहा है हाँ इस बात को समझ लीजिएगा कभी संशय आपको होगा ही नहीं आप पहली बार देख रहे हैं मान लीजिए कोई ऐसा फल मैं आपको ला दिखाऊं आपने कभी पहले देखा ही नहीं है उसको पहली बार देख रहे हैं जो बताया जाएगा वो आप मान लेंगे ठीक है ना फिर संशय तब होगा आपको अरे इस जैसा ही कुछ और देखा है पहले तब आपको संशय होगा अभी मैं अभी कहा एक बार मैं उधर पर्वतीय क्षेत्र में गया था वहाँ एक फल आता है उसका आ, कुछ नाम है मतलब टमाटर की तरह एकदम लाल होता है हाँ जापानी फल कहते हैं तो अब उसको देखा तो ये टमाटर जैसा दिख रहा है, है क्या चीज है मैंने तो टमाटर सम, ही समझ समझ रखा नहीं उन लोगों ने कही टमाटर नहीं है जापानी फल है मैंने खाया उसको तो ये अलग ही टेस्ट है तो वहाँ संशय होगा ही भाई ये टमाटर है या कुछ और है पहले देखे हुए टमाटर के आधार पर उस पर संशय हो रहा है पहले मैंने टमाटर को नहीं देखा तो आपको संशय क्यों होगा होगा ही नहीं उस जैसा कोई आपको दिखे तभी संशय होगा पहले दोनों को देख रखा हो अथवा एक को कम से कम देख रखा हो तब संशय होगा हाँ जी चले हम आगे यथा बोलिएगा यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच मतलब एक को का मतलब ये कहना है मेरा कहने का भी पहले, आपने किसी एक फल को पहले देख रखा है उस जैसा कोई दूसरे को देखेंगे तब आपको संशय होगा ये उस जैसा है या कुछ और है ऐसा समझ में आ रहा है आपको आपने पहले टमाटर को देखा मान लीजिए अब वो टमाटर जैसा कोई फल आपको दिख रहा है तब आपको संशय होगा ये टमाटर है कुछ और है ऐसा दो दो अधिकरण तो हमेशा दो ही रहेंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं ख, आपने पहले खट्टे को भी जाना है मीठे को भी जाना इसलिए हो रहा है उस उस समय तो ना वो भले हो लेकिन संशय आपको उन दोनों के बारे में हो रहा है हाँ जब भी संशय होगा उसका अधिकरण कम से कम दो होने ही चाहिए उसके बिना संशय हो गई नहीं उभय कोटी स्प्रिक ज्ञान हमें हाँ जी नहीं, नहीं ये योगदर्शन में जहादिस्त्यान संशय संशय प्रमाद्य अति दर्शन दर्शन शब्द है ना उसकी व्याख्या में लिखा है महर्षि वेद व्यास ने हाँ जी, जा, जी। सामान्य संशय होता होता है है कोई स्थान धर्मों दोनों की प्रत्यक्षा का। हाँ। तो जो ये ये दोनों वहा समान धर्म बले आ रहे हैं तो वहां पर संशय करने का आपत्ति नहीं है क्योंकि वहाँ और कोई उस जैसा कोई और है ही नहीं है संशय तो तब होगा ना उस जैसा कोई और हो वहाँ पर आ, वायु के अतिरिक्त कोई और भी है तब आपको संशय होगा वहां तो तो वायु है उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो क्या संशय होगा वहाँ तो एक ही पदार्थ है वो वो जो कहना चाहते उसके आधार पर मैं उत्तर दे रहा हूँ हाँ दो मनुष्य हैं तो दो है तो दो अलग-अलग अलग तो तो दो प्रकार दो प्रकार की वायु है नहीं संशय अर्जग क्यों होगा जब हम विशेष धर्म को देखना दे चाहेंगे तब संशय होगा जब विशेष धर्म की अपेक्षा जब हम करेंगे तब संशय होगा जैसे ये भी ब्रह्मचारी आप भी ब्रह्मचारी दोनों ब्रह्मचारी दोनों में समानता है तो ठीक है समानता है मैं संशय थोड़ा करूंगा आप दोनों में दोनों ब्रह्मचारी मानूंगा दोनों में समान धर्म है इन में भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारीपन है आप में भी ब्रह्मचारी पाने दोनों में समानता है मैं संशय कह को करूं ठीक है ना जब विशेष धर्म की अपेक्षा रखूंगा तभी संशय होगा ना मैं विशेष धर्म की अपेक्षा नहीं रखता हूं ठीक है आप सब आप सब समान है तो आपकी समानता को देख करके भी तो बहुत सारे काम होंगे संशय तब होगा था जब मैं विशेष धर्म की अपेक्षा करूं और विशेष धर्म दिखाई नहीं दे तब संशय होगा ऐसा हां हाँ जी तो यथा अयथा अयथादृष्टत्वाच यह सूत्र है यह कहता है यथा यथालिंगयुक्तम जैसे लिंग से युक्त है यिंगयुक्तम जो लिंग से युक्त है दो बातें कही जा रही है यहां पर एक यथा शब्द से और एक यथ शब्द से यथालिंग युक्तम जैसे लिंग से युक्त है ंगयक्तम लिंग जो लिंगयुक्त वाला है वस्तु वो वस्तु क्या है देवदत्ता देवदत्त कैसा है वो देवदत्त नामक वस्तु सकेशो अकेशो वाल यह तो जटा वाला है यानी बालों वाला है अथवा बिना बालों वाला है पूर्वोदृष्टा पहले हमने देखा उसको बालों वाले बाल के रूप में देखा यानी उसके सिर पर बाल है उस रूप में देखा अथवा उसके सिर पर बाल नहीं है इस रूप में देखा दोनों स्थितियों में किसी एक स्थिति को हमने देखा यह है यथादृष्ट का मतलब अब अभाव जैसे पहले देखा वैसा अब नहीं देखा जा रहा है उसको अर्थात कालांतरे उसी समय की बात है नहीं है कालांतर में मतलब अभी आपने किसी व्यक्ति को बालों वाला देखा दो क्षण के बाद फिर देखो वो स्थिति नहीं है कालांतर में कुछ समय के बाद में कालांतर में स एवा वही व्यक्ति छिन्नकेश पहले वो बालों वाला था अब बालों वाला नहीं दिख रहा है अथवा पहले बालों वाला नहीं था सकेश वो बालों वाला अब दिख रहा है पकड़ में आ रहा है दृष्ट उसको ऐसा देखा चेत तब तर्री हो संशय हो उस स्थिति में व्यक्ति को संशय होता है स सऐव देवदत्त अन्योवाई थी ये वही देवदत्त है जिसको मैंने पहले देखा था तब तो बाल नहीं था अब बाल दिखाई दे रहे हैं बालों से पूरा पहचान में नहीं आ रहा ये वही देवदत्त है या कोई और है ये संशय हो रहा है अथवा पहले बालों वाले देख बाल के रूप में देखा अब बाल दिखाई नहीं दे रहे उसको बिल्कुल मुड़ दिया उसने आ? अब कुछ भी नहीं बिल्कुल कोई बाल ही नहीं दिख रहा अरे वही है या कोई दूसरा है तब संशय होता है ये कहना चाह रहे इति धर्मिनी संशय धर्मी में होने वाला संशय व्यक्ति में धर्मी का मतलब व्यक्ति में संशय हो रहा है स आवृत्त शिराह वो कुछ ओढ़ लिया टोपी लगा लिया मेरे जैसे मतलब पूरा एक टोपी लगा दिया बाल दिखी नहीं रहे उसके आवृत्त शिराह मतलब उसने कुछ ऐसा कपड़ा या ढक लिया या पगड़ी लिया कुछ ऐसी स्थिति सिर के ऊपर रखा दिख नहीं रहा है पूर्ववत वही देवदत्त है क्या जो पहले इसको मैंने बालों के रूप में देखा था बाल वाला देखा था बिना बाल वाला देखा तो उसके बाल है अथवा नहीं है ये संशय होता है अब संशय जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है बाल में हो रहा है यानी धर्म में हो रहा है पहले धर्मी में व्यक्ति में हो रहा था अब बालों में संशय होता है। ये बाल वाला है या बिना बाल वाला है? हाँ जी यही संशय होगा यही संशय हो रहा है पे हाँ जी, मतलब बाल बिल्कुल नहीं दिख रहा है उसने ढक लिया सिर को अब हम देख रहे उसको देवदत्त तो दिख रहा है तो पहले बालों वाला देख रहा देखा था हाँ अब तो कुछ पता नहीं लग रहा है ये बालों वाला है या बिना बालों वाला है अब बाल पर संशय हो रहा है इसलिए कह रहे हैं यहां पर सकेशो अकेशो वा यदि धर्मे संशया ये धर्मे संशय हो रहा है जी द्रव्य तो वैसे है मतलब व्यक्ति की दृष्टि से वो धर्म है वो लिंग है चिन्ह है इस रूप में कलो हाँ जी हाँ हाँ नहीं संशय जो हो रहा है व्यक्ति नहीं व्यक्ति में संशय नहीं हो रहा व्यक्ति तो ठीक है बालों में संशय हो रहा है याद रखना हाँ बाल है या नहीं इसमें संशय हो रहा है इधर उधर नहीं जाना आप। अच्छा आप क्या पूछना चाहते पहले पूछिएगा फिर ठीक है ना हा, हाँ हाँ कलू एकत्र संशय सूचकम सूत्र एक, एक विषय का संशय संशय वाला सूत्र है चाहिए बालों को लेकर के इस सूत्र को समझ लो या व्यक्ति को लेकर के इस सूत्र को समझो ये, जो शुट्रति, शुट्रति, शुट्रति की ये आ, आगे वाले सूत्र से बताएंगे आगे जो आ रहा है ना बीसवा सूत्र ये उपलब्धि अनुपलब्धि वाला सूत्र है विवक्षा विवक्षा है यहाँ पर धर्म धर्मी को लेकर चल रहे हैं यहाँ यहाँ जो है वहां तो व्यक्तिनिष्ठ और धर्मनिष्ठ है यहाँ पर जो उपलब्धि अनुपलब्धि है मतलब वो बाहर स्थित है और जो उपलब्धि अनुपलब्धि है वो हमारे अंदर स्थित वाला है जो वहां दो भेद किया ना वहां पर तो अब जो बीसवा सूत्र है अंदर स्थित वाला है उपलब्धि अनुपलब्धि वाला वो बाहर का धर्म है हाँ जी मतलब ये जो जो संशय हो रहा है संशय का आधार बाहर के पदार्थ हैं हाँ बस यही है नहीं समान धर्म की बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर ये केवल ये बताया जा रहा है कि आ, जो संशय हो रहा है हमको यहाँ समान धर्म को लेकर के नहीं हो रहा है वाली आप, तो ये है, तो है है कुछ और दिखाने के पांचों में से कौन कौन तो कौन सा सा सा संशय का कारण उसे अच्छा वो आप पूछना चाहते हैं समान धर्म अनेक धर्म अनेक धर्म वाला लेना है पर अनेक धर्म का मतलब है विशेष धर्म वहा कितने प्रकार का संशय बताया चार प्रकार का पांच प्रकार का तो एक समान धर्म है एक अनेक धर्म है एक, है, एक पत्ती है और एक उपलब्धि और अनुपलब्धि है हाँ। तो इसको यहाँ पर ये लेंगे आप आ... नहीं बालो नहीं नहीं देखिए व्यक्ति में संशय हो रहा है एक धर्म में संशय हो रहा है ठीक है ना एक तो व्यक्ति का सं... धर्मी में संशय है और एक धर्म में संशय है तो धर्म में संशय और धर्मी में संशय ये समान में जाएगा शायद तो हो रहा है हाँ, तो ये और धर्मी का संशय है तो धर्मी में संशय जो हो रहा है वो समान धर्म में लेना चाहिए जी तो समान धर्म का जब संशय होता है तो दो दिमाग में दो है सामने तो व्यक्ति एक ही है व्यक्ति तो एक है वो देखिए धर्म और धर्मी का विषय है तो चाहे आप धर्मी ले लो और धर्म ले लो है दोनों समान है तो समान में जाएगा समान में ही जाएगा किसका हाँ उन्नीसवा सूत्र का यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्व जैसे पहले देखा जैसे पहले देखा उसके समान न दिखने से उसके समान न दिखने से संशय उत्पन्न होता है ठीक है हाँ जी ह हाँ। लग रहा है लिए, इस तरह फिर वही बात फिर वही आप जब तक तो आप तो मन, मन में दूसरा नहीं आएगा तो संशय कैसे होगा आपको नहीं ये हाँ। मतलब जो तो इसमें तो हाँ। में है, कोई हाँ। नहीं। मेरे मन क्या है? नाम नहीं। है? रुको, इनको बोलने दो इनको। पहले तो आप, आप ये, ये स्थापित करिए आपका पक्ष क्या है नहीं आपका पक्ष का मतलब हमारे प्रश्न का ये है की संशय का अधिकरण एक होता है ऐसा पक्ष है आपका यह संशयरण अनेक अधिकरण वाला तो अब अब क्या आपको समस्या हो रही है अच्छा ये उपलब्धि में जाता है या अनुपलब्धि में जाता है अच्छा। इस से समान धर्म में दृष्टिकोणा जाएगा, जाएगा अनुपलब्धि की अव्यवस्था कैसे okay, हाँ। पहचान में नहीं आ रहा है लेकिन हमारे मन में दूसरा नहीं कई बार स्थिति बनती है प्रत्यक्ष होता है की लेकिन दूसरा व्यक्ति मन में नहीं आता नहीं पहले आप अनुपलब्धि की अव्यवस्था दिखाई वो, दिखा हाँ, हाँ, हाँ, वो वो तो समझ गया अब उस व्यक्ति के बारे में आप अनुपलब्धि घटाई के दिखाइए अच्छा घटाइए नहीं होते हुए नहीं दिखाई नहीं है इसलिए नहीं पहचान में आ रहा है अथवा है होते हुए भी नहीं पहचान में आ रहा है देखिए आप क्लिष्ट बना रहे हो उसको नहीं, हाँ? नहीं। वो तो सामने है दिख रहा है फिर ना नहीं होते नहीं दिख रहा है कैसा है कौन नहीं होते वे नहीं दिख रहा है इसमें व्यक्ति की जो ना वो कहना चाहिए तो होगा यदि उस पर से देखेंगे समान तो तो तो अव्यवस्था में या क्या अनुपलब्धि की अव्यवस्था है वो तो सामने दिख रहा है व्यक्ति वो जो चेहरा था वो जो चेहरा था वो नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है अथवा तो होते हुए नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता है व्यक्ति की बात चल रही है आप किस आप क्या अनुपलब्धि देख रहे हैं आप उसमें वही व्यक्ति किस लिए हो रहा है अगर बालों हमारे बार ऐसी स्थिति आपके सामने नहीं बनती क्या ढूंढवा के आगे मान लीजिए सोमदेव जी बाल कटवा के आपके सामने आगे अच्छा ठीक है अब आप देख पह ये सोमदेव जी है अथवा और कोई है मन में चिन्ह आपके चिन्ह नहीं है और कौन है लेकिन आपके मन में ये है है तो अन्य वे, अन्य तो. है तो है कि तो तो कोई अन्य अन्य ठीक व्यक्ति नहीं हमारे सामने दो दो द्रव्य नहीं है हमारे सामने इनको समझ में आ जाएगा बोलो परिस्थिति में क्या है की अपेक्षा तो ही की है, लेकिन द्रव्य तो प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष ना भले द्रव्य प्रत्यक्ष न उसमे कोई आपत्ति तो नहीं है कभी पुरुष भी प्रत्यक्ष किया था यहाँ ऐसी जो व्यक्ति प्रत्यक्ष किया था वो सामने है नहीं है कोई बात नहीं लेकिन व्यक्तित्व के रूप में ना नाम हमको पता नहीं वो कौन हो सकता है नहीं जब तक उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं तो उसमें संशय नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है प्रत्यक्ष ना हो तो भी संशय होता है ईश्वर का तो बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं फिर भी संशय होता है ईश्वर के बारे में ऐसा थोड़ा होता है ये कोई जरूरी नहीं है संशय का आधार जो है वो हमको पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है ये याद रखना बस उसका आधार कोई ना कोई बन रहा होना चाहिए वो प्रत्यक्ष किया हो या अप्रत्यक्ष किया हो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो पहले प्रत्यक्ष किया है तभी उसका आधार बनता है और जिसका प्रत्यक्ष में नहीं किया वो आधार नहीं बनता ऐसा नहीं है आधार कोई ना कोई विषय बनना चाहिए कोई भी बने ए बी सी डी कोई भी व्यक्ति है हमें पता नहीं ये कौन हो सकता है पर कोई व्यक्ति तो हो सकता है ना व्यक्ति मतलब मनुष्य का मनुष्य का आधार तो है वहां पर बस हो गया निवृत्त नहीं हुआ है आप आप तो संशय का आधार दोनों को मानते हैं वो बात हो गई केवल आपका विषय इनका विषय ये था ये समान धर्म में ना जा करके अनुपलब्धि की अव्यवस्था में जाना चाहते हैं तो आपको पहले अनुपलब्धि की अव्यवस्था दिखानी है अनुपलब्धि की अव्यवस्था दिखानी है वो आपने ना दिखा करके <laughs> ऐसा उदाहरण दिया जहां अनुपलब्धि की अव्यवस्था बनी नहीं रही आगे देखेंगे ना विद्या अविद्या संशय इसमें वो आपका बन सकता है आप आगे विचार करके आइए समय नहीं है इसको यहीं पर विराम देते हैं और उस प्रसंग को भी पढ़कर के आइए एक बार न्याय दर्शन के जो संशय वाला प्रसंग है ना वो भी आप पढ़कर के एक बार आएंगे ना तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा जो आप कहना चाहते हैं ओंकार ओम, ओम, ओम, सबको प्रणाम